श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चालीस 15 जून अठारह ज्ञान योग और भक्ति योग सोहम मैं शुद्ध आत्मा हूं यह ज्ञानियों का मत है भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है तब दूसरी बात है राजा बैठे हैं उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ तो लोग उसे पागल कहेंगे पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे आजा, तू मेरे पास बैठ इसमें कोई दोष नहीं जो तू है वही मैं भी हूँ और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोस्त नहीं है एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम मैं वही हूँ अच्छा नहीं है जल की ही तरंग होती है तरंग का जल थोड़े ही होता है बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता तुम चाहे जिस राह से चलो मन योगी के वश में रहता है योगी मन के वश में नहीं मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है उससे कुंभक होता है वह कुंभक भक्त योग से भी होता है भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है मेरे निताई मस्त हाथी है मेरे निताई मस्त हाथी हैं यह कहते कहते जब भाव हो जाता है तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता केवल हाथी है हाथी है कहता है इसके बाद सिर्फ हा इतना ही भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा अजय अमुक मर गया जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है दुख की बात है वह आदमी मर गया बड़ा अच्छा आदमी था इधर झाड़ू भी चल रहा है परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय कहकर वह बैठ जाता है उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता औरतों में नहीं देखा यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं क्यों क्या तुझे भाव हुआ है यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध सोहम सोहम कहने से ही नहीं होता ज्ञानी के लक्षण है नरेंद्र के नेत उभरे हुए हैं उन इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती जीव चार प्रकार कहे गए हैं बद्ध ममोक्ष मुत मुक्त और नित्य सभी को साधना करनी पड़ती है यह बात भी नहीं है नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध दो तरह के साधक हैं कोई अनेक साधनाएँ करने पर ईश्वर को पाता है कोई जन्म से ही सिद्ध है जैसे प्रहलाद होमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है वहीं वह अंडा देती है अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकलकर गिरता है वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है जैसे लौकी कुम्हरे का पहले फल और उसके बाद फूल होता है राखाल के पिता से नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है दूसरा कुछ नहीं होता चने के मैडी जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है